हम लोग तृतीय अद्वैत प्रकरण का पचीसमा कर देख रहे थे सम्भुतर अपवादाच संभव प्रतिषिध्यते कोन्वयन नुएन, को जनएदी की कारण प्रतिषिध्य सम्भूति का अपवाद करने पर समस्त कारण कार्य का प्रतिषिध कर दिया गया और कॉन्वयन जनएद इसके द्वारा अर्थात कोई कारण भी नहीं है जगत उत्पत्ति होने के लिए कोई कारण भी नहीं है और सब कार्य ये भी मिथ्या है जो कारण वो भी मिथ्या है टीका में अभी सम्भूति का अपवाद किया जाने से सिद्धांतिका कहा कि का अपवाद किया गया सम्भूति का अर्थ हो गया हिरण्य जब हिरण्य का अपवाद किया गया श्रेष्ठ का अपवाद हो बाकी समस्त कार्य मात्र का अपवाद हो गया तो अपवाद हो गया मतलब ये सब मिथ्या है ऐसे सिद्धांति कह दिया तो पूर्व पक्ष अभी टीका में शंका करता है तृतीय पंक्ति में अपवादे अपवादेअ पांच नंबर टिप्पणी यहाँ दिया है थोड़ा संशोधन करना है देखिए पांच नंबर टिप्पणी शंभु अपवादे अपी अपवादो निषेध अर्थात सम्भूति का निषेध किया जाने पर भी तो कैसे निषेध होता है कहते हैं निषिद्धत्व च न मिथ्यात्व व्याप्यम पूर्व पक्ष कह रहा है संभूति का अपवाद किया गया है अपवाद शब्द का अर्थ निषेध है किंतु निषिद्धम न मिथ्यात्व्याप्यम अर्थात यत्र यत्र निषिद्धत्व तत्र मिथ्यात्व अर्थात जो निषिद्ध होगा वो मिथ्या होगा ऐसा नहीं है पूर्व पक्ष कह रहा है अगर निषिद्धत्व मिथ्यात्व का व्याप्य होता तब जहाँ जहाँ निषिद्धत्व रहेगा वहाँ वहाँ मिथ्यात्व का रहना पड़ेगा अगर धूम बनी का व्याप्य होगा तब जहाँ जहाँ धूम रहेगा वहाँ वहाँ बनी को रहना पड़ेगा इसी प्रकार की अगर निषिद्धत्व मिथ्यात्व का व्याप्य होगा जहाँ जहाँ निषिद्धत्व तो रहेगा वहाँ वहाँ मिथ्यात्व तो का रहना पड़ेगा किंतु ये न आगे कहता है व्याप्तिया चाहिए वहाँ व्याप्त है न्याप्तियान व्याप्तिया ये व्याप्ति पूर्व वाक्य में हो गया यत्र निषिधत्व तत्र मिथ्यात्वं क्योंकि ये व्याप्ति हो अभी अगर इस प्रकार की व्याप्ति होती तो ये न व्याप्तिया निषि मिथ्यात्व नियम सियाद आगे पाठ संशोधन करना है निषिधे मिथ्यात् नियम तो हम मिथ्यात्वा नियम है दीर्घ है तो मिथ्यात् नियम सिया इति रेखीतूर् रे आकुतम रेखी अर्थात धातु हो गया रेको रेको शंकाया तो रे तो अर्थात शंकीतुर आकुतम आकुतम अर्थात उसका अभिप्राय शंका करने वाले का ये अभिप्राय है क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि जो निषिद्ध होगा वो मिथ्या होगा पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा व्याप्ति नहीं, नहीं है जो निषिद्ध होगा वो मिथ्या होगा ऐसा व्याप्ति नहीं है ऐसा व्याप्ति अगर होता तो ये न व्याप्तिया निषिद्ध है मिथ्या तो नियम है अगर है तो फिर नियम लग जाएगा साहचर्य नियमों कहते हैं तो व्याप्ति नहीं है तो फिर नियम नहीं है तो यह पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है टीका में तृतीय पंक्ति में संभूतेर अपवादे अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं का अपवाद होने पर भी अपवाद निषेध संभूति का निषेध करने पर भी तन तस्मिन मिथ्यात्व नियम अभावत जो निषेध होगा वो मिथ्या होगा ऐसे कोई नियम नहीं है ब्राह्मणो न तो ये ब्राह्मण मिथ्या हो गया ना हनन मिथ्या हो गया कोई मिथ्या नहीं है जिसका निषेध होगा वो मिथ्या हो जाएगा ऐसा बात नहीं है पूर्व कह रहा है तस्मीन तस्म मिथ्यात्वनियम अभाव न कार्यमात्र से मिथ्यात्व सक्यम प्रतिज्ञात इति आशंक आह जिसका अपवाद होगा वो मिथ्या होगा ऐसा नियमन नहीं है तो मात्र का अपवाद किया गया है ये अंधम तम प्रविशंति ये सम्भूति में कह करके सम्भूति कार्य कार्य मात्र का जो निषेध किया गया है उससे वो मिथ्या हो जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि तो आशंक्य आह सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में नहीं ही परमार्थतः संभुतायाम सम्भूत तदपवाद उपपद्यते सिद्धांती कहता है कि परमार्थतः सम्भूतायाम अगर सम्भूति सम्भूति सम्भूतायाम अर्थात कार्याम कार्य अगर परमार्थ वास्तव होता कार्य अर्थात जिसका जन्म होता है उसको कार्य कहेंगे कार्य अगर वास्तव होता फिर जन्म को मिथ्या कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे तो सम्भुत तदपवाद पहले दे दिया नहीं उपपद्यते अगर कार्य वास्तव होता तो फिर जन्म का निषेध नहीं किया जाना चाहिए जन्म का निषेध किया जाता है अर्थात जिनका सब जन्म दिखता है वो सब वास्तव नहीं हैं। सम्भूत अपवादायाम एक नंबर टिप्पणी दिया है सम्भुतायाम संभुतायाम अर्थात कार्य जातायाम सकल कार्याण कार्याणाम सम्भुत तद तो अपवाद नहीं उपपद्य थे कार्यों का उत्पत्ति में उनका फिर अपवाद नहीं किया जाना चाहिए अगर उत्पत्ति वास्तव होता तो टीका में तो सिद्धांत कह दिया कि अपवाद किया जाता है मतलब वो वास्तव नहीं है अगर वास्तव होता तो उसका अपवाद क्यों करते है? तो वास्तव नहीं है ठीक है मैं पुरोपक्ष कह रहे हैं संभूति निंदा तद अवस्तु तो ख्यापनार्था न भवती संभूति का निंदा करके संभूति अवस्तु है मिथ्या है ऐसा ख्यापन करने के लिए नहीं है किसी का निंदा किया जाता है अर्थात वो है नहीं पदार्थ ऐसा बात नहीं है किंतु फिर क्यों सम्भूति का निंदा किया जाता है संभूति अर्थात कार्य कार्य का फिर क्यों निंदा किया जाता है कार्य अर्थात हिरण्य या हिरण्य अर्थात हिरण्य उपासना किंतु फिर क्यों किया जाता है हिरण्य गर्भ उपासना का निंदा किंतु विनाश कर्मणा देवता उपासन समुच्चय विध्यर्थ विनाशे न कर्मणा जो कर्म है विनाशी है उसका देवता उपासना से देवता यहाँ हिरण्य संभूति कर्मों के साथ संभूति का समुच्चय विधान करने के लिए समुच्चय का निंदा किया गया तो कहीं कहते है ना कि देवदत्व को नहीं जाना है तो आप भी मत जाइए तो इस प्रकार कहते हैं अर्थात अकेला अकेला जाने से वो कार्य नहीं होगा तो उसको अकेला जाने मत दीजिए आप भी अकेला मत जाइए इस प्रकार की कह दिया इसका तात्पर्य है कि दोनों मिल करके जाना है किसी प्रकार की हिरण्य उपासना का निंदा करने का तात्पर्य है कि कर्म के साथ उसका समुच्चय करने के लिए ऐसा पूर्व कह रहा है समुच्चय विधान से समुच्चय विधान ये फल वाला है समुच्चे विधान में क्या है क्यों फल वाला है कहते हैं कर्म के द्वारा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है अविद्या उसको पार कर जाएगा और देवता उपासना के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करेगा अमृतत्व अर्थात तो देवता भाव को प्राप्त करेगा तो ये आपेक्षिक अमृतत्व देवता हो जाएगा कुछ दिन तक जन्म मरण से वो रहित तो हो जाएगा स्वर्ग में, में जाएगा जिस देवता को उपासना करेगा उस लोक में जाएगा समुच्चय विधान से इति संकते पूर्व कह रहा है तो सिद्धांत जो कह दिया था निषेध किया गया मतलब मिथ्या है पूर्व पक्ष कह निषेध किया गया मतलब मिथ्या नहीं है निषेध किया गया है समुच्चय विधान करने के लिए भाष्य में ननु विनाशन सम्भूते है समुचय विध्यर्थ समूत्योपवाद पूर्वपक्ष कह रहा है विनाशन विनाश हो गया कर्म विनाशेनाथ कर्मणा संभुते सम्भूते अर्थ हिरण्यगर्भ उपासना समुच विध्यर्थ संभुत्यपवाद संभुत यो अपवाद संभुति का जो अपवाद अपवाद अर्थ निषे निंदा समुचय विधान के लिए किसके साथ समुचय कर्म के साथ ऐसा पूर्वपक्ष कह रहा है टीका में अपवाद से समुचय विध्यर्थ दृष्टान्त तो अपवाद जहां किया जाता है समुच्चय विधान के लिए इसके लिए पूर्वपक्ष एक दृष्टान्त भी दिया दा जाता है देता है तो जहां निषेध किया जाता है वहां समुचय करने के लिए ऐसा दृष्टांत देता है भाष्य में यथा अंधं अंधंगतम प्रवेश ये वहां अविद्या अविद्या अर्थात तो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक कर्म अर्थात तो शास्त्र अनुकूल कर्म शास्त्र विहित तो कर्म नहीं है शास्त्र विहित तो कर्म तो वो यहाँ अविद्या अर्थात स्वाभाविक जो शास्त्र तो विहित नहीं है अर्थात तो जैसा इच्छा ऐसा जीना जैसा इच्छा ऐसे आचरण करना जैसा इच्छा ऐसा भोजन करना ये सब कहा जाता है स्वाभाविक है स्वाभाविक अर्थात तो पशु जैसा तो वो सब सबको अविद्या कहा जाता है अंधम तम प्रविशंति ये अविद्याम उपास वो अविद्या को पार करने के लिए आगे कहा जाएगा कि आप शास्त्र विहित कर्म करिए शास्त्र विहित कर्म ये भी अविद्या है कर्म मात्र के अविद्या है किंतु तो शास्त्र विहित कर्म करिए शास्त्र विहित कर्म करने से जो स्वाभाविक कर्म जो पशु जैसा भाव हो उससे थोड़ा ऊपर उठेगा पशु स्वभाव कर्म करने के लिए बुद्धि की कोई एकाग्रता इत्यादि आवश्यकता नहीं होता है किंतु जब हम शास्त्र विहित तो करना कर्म करना आरम्भ करते हैं तो चित्त हमारा एकाग्र होता है कहा जाएगा अगर आप ये कर्म करते हैं तो इसमें अगर एक अंग विकल हो जाएगा आपको फल नहीं मिलेगा तो आपको कितना एकाग्र होकर के कर्म करना पड़ेगा तो इस प्रकार की जो शास्त्र विहित तो कर्म दीर्घ दिन तक तो करेंगे चित्त थोड़ा एकाग्र होगा आगे कहेंगे अब तो आप उपासना करिए तो ये अर्थात तो कर्म से ये थोड़ा ऊपर है तो पहले तो कहेंगे कर्म करते समय में इतना जप करना है इतना प्राणायाम करना है ये सब कर्म का अंग लगा देंगे आगे कहेंगे अब तो और कर्म नहीं करके आप केवल उपासना कर सकते हैं ये सब धीरे धीरे ऊपर ले जाने के लिए तो शास्त्र भी, भी, भी तो कर्म हो जैसे वो तो सकाम हुआ अपूर्व होगा भी तो कर्म से अपूर्व होगा उसका फल मिलेगा ऐसा काम होगा ये तो मतलब वेदांति कहता है तो सामान्यतः कहेंगे तो ये जो ईश्वर फल देगा इसलिए अन्यत्र स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर फल देगा अर्थात ईश्वर नियम बना दिया क्या नियम बना दिया कि ईश्वर तो कह दिया कि ये कर्म जो करेगा उसको ये फल मिल जाएगा तो नियम क्या है नियम है ही अपूर्व अर्थात ईश्वर नियमों का नियामक का ईश्वर सर्वत्र अर्थात प्रत्यक्ष करेगा जैसे कहते हैं तो ना देश राष्ट्रपति का इसके अनुसार नियम के अनुसार चलेगा तो वो नियम बना दिया किन्तु नियम को लगाने वाले होते हैं तो और ऐसे चूड़ान्त तो मानने पर कहेंगे ना ईश्वर ही फल देगा अपूर्व को क्यूँ मानने का जरूरत वास्तविक यहां जहां सिद्धांति अपूर्व का खंडन करता है मीमांस का लोग अपूर्वक स्वातंत्रण फलदाता मानते हैं इसका खंडन करता है वेदांति कहेगा कि सब अपना हायरकिंग में रहेंगे अपने स्थान पर रहेंगे ईश्वर को तो किन्तु तो नियामक होना पड़ेगा ये वेदांति का कथन है अर्थात एक चेतन वस्तु रहना पड़ेगा जो कि नियामक होगा तात्पर्य यही है कि चेतन वस्तु एक रहेगा नियामक हो जाएगा सगुण सगुण को आप ध्यान इत्यादि करने से आगे गुण रहित तो निर्गुण में जा सकेगा अगर आप एक सगुण चेतन को ही मानेंगे नहीं निर्गुण तो दूर की बात है वो तो संभव ही नहीं होगा केवल अपूर्व इत्यादि अर्थात जड़ में ही रह गया देवता को नहीं मानेंगे मांग सको कहेंगे ये तो मंत्र जो है शब्द रूप है ये तो फल देने वाला है तो केवल ये जड़ बुद्धि करवा देगा तो सर्वत्र चेतन को अर्थात तो अधिष्ठान तो मानने का वेदांत का तात्पर्य है ये जैसे करना चाहेगा अगर उसको काम्य बनाना चाहेगा काम्य होगा कोई भी कर्म करता है अगर निष्काम करेगा तो वो ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाएगा किन्तु उसको अगर सकाम करेगा वो उसका फल मिलेगा संसारिक नाम ये से मिल जाएगा तो अथवा परलोक में ये मिल जाएगा से आपको ये नहीं मीमांस को लोग कहते हैं उसका फल नहीं है वेदांति कहते हैं कर्म मात्र के फल हैं तो नित्य नैमित्तिक कर्मों में कोई फल नहीं होता तो चित्त शुद्धि यही फल है टीका तो में तो है। मैं। दृष्टान तो दे दिया अपवाद से समुच विधि दृष्टान्त तो भाष्य में यथा अंधम तम प्रवेश ये यह अविद्यासते तो यहाँ शब्द से अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म ये क्यों करते हैं कहते हैं कि स्वाभाविक कर्म पशुकर्म से ऊपर उठने के लिए ये कहा गया शब्द से अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म ऐसा कहा जाएगा टीका में अतु विद्याशित कर्म कर्मापवादो विद्याणों समुच विध्यथ स्थित विद्या चाद्यादो भयशन श्रवणत पूर्वपक्ष कहता है कि अत्र खलु अत्र खलु अर्थत अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यासते इस मंत्र में अविद्या अविद्याशब्दित कर्म अपवाद अविद्या का अपवाद किया गया है अविद्या कर्म कर्म का अपवाद किया गया है क्यों विद्या कर्मणों समुच विध्यर्थ विद्या और कर्म का समुच्चय का विधान करने के लिए विद्या उपासना उपासना और कर्म का समुच्चय करने के लिए स्थित निश्चित ऐसे निश्चय हुआ तो कहाँ कहतेदेदोभ अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्य या अमृतम असंत ऐसे पूरा मंत्र है श्रवणा दितर्थ है तो दोनों का समुच्चय करने के लिए एक का निंदा किया गया उत्तम चोध्यम अनुजानाती पूर्व पक्ष ये शंका दिखाया कि यहाँ निंदा किया गया है निषेध किया गया है उसको मिथ्या कहने के लिए नहीं है समुच्चय करने के लिए सिद्धांत कहता है कि इसको अंगीकार करता है स्वीकार करता है भाषा में सत्यम है आप जो बात कहें वो बात ठीक है समुच्चय विधान करने के लिए किंतु सत्यम का अर्थ अर्धांगीकार आप जो कहते हैं ठीक है, है किंतु सत्यमेव देवता दर्शनस्य सत्यमें विषयस्य से शब्द वाच्यस्य च कर्मणः कर्मण समुचय विधि देवता संभुतिपवाद दर्शन दर्शनर्था तो उपासना देवता उपासना का कौन सा देवता कहते विषयस्य हैं कदूतिषये विषयो संभुतिर्ष दर्शनस्य देवता उपासना किस देवता का कहते हैं संभूति सम्भूति का अर्थ हिरण्य गर्भ इसका और विनाश शब्द वाच्य कर्मण विनाश शब्द से कर्म को कहा जाता है तो ये कर्मण समुच्चय विधान्थ दोनों को मिला करके करने के लिए सम्भूति अपवाद संभूति का अपवाद सम्भूति अर्थात हिरण्य गर्भ उपासना का निराश निषेध किया गया है टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं तब आप हम जो बात कहते हैं उसको मान लिए निषेध किया जाता है समुच्चय विधान करने के लिए आपको तो सत्यम कह करके मान लिए टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है तरी समुत अपवाद तद अवस्तुत्व ख्यापको इति उक्तम स्थितम एवं आशंक्य पूर्व पक्ष कहता है तरी तब तो सम्भुत अपवाद तद तदर्था सम्भूति का अवस्तुत्व मिथ्यात्व का ख्यापक न भवती संभूति का निषेध किया गया था सम्भूति मिथ्या हो जाएगा ऐसा बात फिर नहीं हुआ फिर सम्भूति का निषेध क्यों किया गया है समुच्चय करने के लिए तो ऐसा अगर हो गया तो हम जो दोष मतलब हम जो आपको कहा था कि मिथ्या नहीं होगा सम्भूति वो तो ऐसा ही रहा संभूति मिथ्या नहीं हुआ ये आशंक्य सिद्धांति कि अवस्थित यद तद तद के समुच्चय अविद्यावस्थाया अवस्थितफल्वाद यदस्तुवदेधीन उत्तर एवैति हैन्वा सन् सिद्धांति कि के अवस्थित अविद्यावस्थायावस्थित जो समुच्चे कर्मर उपासना ये दोनों ज्ञान होने के बाद ना ज्ञान होने से पहले ज्ञान होने से पहले तो सिद्धांत कहते हैं कि समुच्चय से अविद्या अविद्यावस्था में अवस्थित फलवत्वात अवस्थित निश्चित अविद्या अविद्यावस्था में ये सब फल देने वाले हैं तो होने से अभी समुच्चय ये भी अविद्यावस्था में हुआ तो होने से ये जितनी अविद्यावस्था सब मिथ्या होंगे जितने अविद्या सब मिथ्या है सिद्धांत कहता है कि मिथ्या तो हुआ तो यद अवस्तुत्वम सम्भुत्यादेर निंदाधीनम सम्भुत्यादेर निंदाधीनम यद अवस्तुत्व सम्भूति का निंदा करने से संभूति अवस्तु है जो हम कहा था अवस्तु मिथ्या है वो तदवस्थम वो तो मिथ्या ही रहा पूर्व पक्ष कहता था कि सम्भूति मिथ्या नहीं है क्योंकि सम्भूति निषेध समुच्चय के लिए है सिद्धांत के दिया समुचय भी अविद्या का कार्य है होने से समुच्चय भी मिथ्या है इसलिए निंदा के चलते जो मिथ्या कहा गया सम्भूति वो मिथ्या ही रहा चाहे वो समुचय हो चाहे वो केवल हो तो मिथ्या ही रहा इति मनवान इस प्रकार की मानने वाला है मनवान शानच हुआ सन इस प्रकार की मानता हुआ सिद्धांत कहता है भाष्य में तथा विना साख्य कर्म स्वाभाविकवृतिरऊ प्रवृतिप्स उप, मृत्योरतरनार्थवत्वतादर्शन कर्मसमुच्चय पुर संस्कारा कर्मफलराग प्रवृतिपा साध्य साधन लक्षण से मृत्योतिथा यद्यपि ऐसा हुआ अर्थात समुच्चय के लिए हुआ तथापि बिना बिना कर्मणः कर्मणः समान अधिकरण है तो समास कैसे कहेंगे विनाश आख्या यश कर्मणः तत्कर्म विना साक्ष्यम तो विनाश उसका नाम हो गया कर्म का अर्थ है कि विनाश विना कर्मणः से कर्मण स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य ये कर्म क्या है कहते हैं जो स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति स्वाभा अज्ञान स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति दोनों बर टिप्पणी देते हैं अशास्त्रीय प्रवृत्ति जो शास्त्र जानने से पहले जो प्रवृति होता है पशु जैसा प्रवृति रूप यही हो गया मृत्यु हो ये मृत्यु हैं समानिकरण बिना साक्ष्य से ष्ठी कर्मण ष्ठी स्वाभाविक अज्ञान प्रवृति रूप षष्ठी मृत्यु हो षष्ठी यही मृत्यु हैं स्वाभाविक कर्म करना शास्त्र को नहीं जान करके कर्म करते रहना यही मृत्यु है इसका अति तरणार्थत्व वत ये जो बिना कर्म है तो ये कर्मण स्वाभाविक बिना साक्ष जो कर्म हुआ जो... अच्छा अच्छा हो गया थोड़ा ये जो बिना साक्ष्य कर्म हुआ ये प्रवृति रूप से मृत्यु और बिना साक्ष्य कर्म कर्म करने से बिना साख्य कर्म अर्थात जो अविद्या शब्द से कहा गया जो शास्त्र विहित कर्म शास्त्र विहित कर्म क्यों करेंगे कहते हैं स्वाभाविक अज्ञान से जो प्रवृत्ति होता है अशास्त्रीय कर्म वही हो गया मृत्यु उसका अतितरण के लिए शास्त्रीय कर्म क्यों करेंगे अशास्त्रीय कर्म से उठने के लिए अशास्त्रीय कर्म हो गया मृत्यु मृत्यु से उठने के लिए ये शास्त्रीय कर्म किया जाएगा शास्त्रीय कर्म विनाश विनाश कहा गया उसको वो विद्या है तो मृत्यु का अतितरण करने के लिए जैसे हुआ अति तरणार्थत्व वध कहने से दृष्टांत दिया इसका जैसे ये हुआ इसी प्रकार की देवता दर्शन कर्म समुच्चय से पुरुष संस्कारार्थ से देवता दर्शन देवता दर्शन उपासना उपासना और कर्म कर्म अर्थात शास्त्रीय कर्म उपासना और शास्त्रीय कर्म का समुच्चय क्यों करते हैं कहते हैं पुरुष का संस्कार के लिए पहले कहा कि बिना स्वरूप शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं कहते हैं जो अशास्त्रीय स्वाभाविक कर्म उसको पार करने के लिए जैसे हुआ इसी प्रकार शास्त्रीय कर्म और उपासना ये दोनों को क्यों फिर समुच्चय करते हैं कहते हैं पुरुष संस्कारार्थस्य ये पुरुष का संस्कार करवाएगा क्या संस्कार कराएगा कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप साध्य साधन ऐसा दोय लक्षण मृत्युर मृत्यु पुरुष का संस्कार क्या है कहते हैं कर्म फल में राग है राग से जो प्रवृत्ति होती है ये प्रवृत्ति किस प्रकार की कहते हैं साध्य साधन एषण दोय लक्षण साध्य है और साधन है साध्य हो गया स्वर्ग साधन हो जाएगा याग ये सब में प्रवृत्ति करवाएगा यह हो गया मृत्यु ये दूसरा मृत्यु स्वाभाविक कर्म शास्त्रीय कर्म ये तो बहुत नीचे मृत्यु है अभी उसको पार कर गया कैसे शास्त्रीय कर्म करके अभी शास्त्रीय कर्म करने का समय में उसको ये आसक्ति कर्म फल राग रहा साध्य साधन ऐसा रहा यह दूसरा मृत्यु इस मृत्यु को कैसे पार करेगा कहते हैं कि समुच्चय करेगा शास्त्रीय कर्म और उपासना का समुच्चय करेगा तो शास्त्रीय कर्म उपासना करने से ये जो कर्म फल का जो राग कर्म फल में जो राग है उसको पार कर जाएगा पार कर जाएगा अर्थात है कि अगर उपासना और कर्म मिलाकर कर के करेगा उसको हिरण्य गर्भ इत्यादि लोग को प्राप्त होगा तो हिरण्य इत्यादि लोगों प्राप्त होने से जितना आप ऊंचा स्थान में जाएंगे उतना ऊंचे लोगों को देखेंगे और ऊंचे लोगों को देखने से उनका प्रभाव हमारे ऊपर होगा तो कहते हैं कि धीरे धीरे वो देखेगा ऊंचे लोग अर्थात जगत में वही ऊंचे होगा जितने अर्थात ये दे देखें परिच्छन भाव कम है जो स्वार्थ बुद्धि कम है तो वही अर्थात उतना ऊपर होगा तो जैसे जैसे ऊपर लोक में जाएगा वहाँ ऊपर लोगों को देखने से धीरे धीरे उसका ये छोटा छोटा चीज फलों में उसका अर्थात भैराग्य होगा तभी ये साधन साध्य साधन ऐसा ये सबसे ये मृत्यु है इससे धीरे धीरे वो अतिक्रमण करेगा कर्म है तो वो से नहीं करना चाहिए वो तो पहले निष्काम होकर के दीर्घ दिन कर्म करना चाहिए जब तक तो कर्म फल से ऊपर नहीं उठ पाया तो नहीं है इसलिए वो गीता भाष्य में वहा भाष्यकार थोड़ा कम कहे उसका टीकाकार थोड़ा स्पष्ट किए हैं संस तभी होना चाहिए जब जगत मिथ्या हो गया अन्यत्र थोड़ा स्पष्ट आता है कि संाहिएय सन्यास हो जाना चाहिए सन्यास हो गया मतलब तो जगत मिथ्या हो गया और कुछ करना नहीं है जगत में तो ऐसा अगर संन्यास नहीं हुआ तो फिर तो संन्यास का कोई मूल्य नहीं रहा तब तो अर्थात वो सब तो हानिकारक हो जाता है स्वार्थ सिद्ध क्या तो तो तो अन्य कोई संसा मानस इसको कहा जाएगा मानस सन्यास तो सभी के लिए अर्थात तो ये तो शास्त्र कहता ही कहता है तो होना ही चाहिए मानस सन्यास अर्थात तो, गृहस्थ जीवन पूरा हो जाने के बाद और अगर वो विधिवत सन्यास जो करता है उसको तो मानस संन्यास अनिर्व्य है क्योंकि मानस सन्यास है उसका परिचायक है कि ये विधि वस्त्र मतलब उसका वो परिचायक है कि मानस सन्यास उसको है ही है और नहीं है तो फिर हानि हो जाता ना फिर जगत में सब ये नाश हो जाता है धीरे धीरे होना चाहिए और जहाँ विधिवत सन्यास के लिए अनुमति इत्यादि नहीं है कुछ कठिनाई है अथवा कुछ ये इसके चलते कुछ प्रारब्ध के चलते विधिवत सन्यास नहीं होता है जैसे महापुरुष बहुत हैं मतलब अभी का कोई पौराणिक महापुरुष नहीं जैसे बाचस्पति जी वगैरह हुए हैं तो सब कितने उच्चकोटि के महापुरुष है वो गृहस्तर है तो, तो मानव संन्यास ही काम होता है न न मतलब मानस संन्यास है अर्थात तो केवल मन में बाहर में कोई लिंग नहीं है विविधा संन्यास है लिंग संन्यास लिंग अर्थात तो कपड़ा को बदल में? तो था तो था आगे यथा अग्निहोत्रादे शास्त्रीय से कर्मणो अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु तरणार्थत्व ये हो गया दृष्टांत दृष्टान्त अग्निहोत्रादि शास्त्रीय कर्म हो गया ये शास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय प्रवृति रूप मृत्यु को तरण करने के लिए शास्त्रीय कर्म करते गए रहेंगे तो आप अशास्त्रीय कर्म नहीं कर पाएंगे समय ही नहीं रहेगा इतने सारे अर्थात तो रहेगा उसमें बंधा हुआ रहेगा अशास्त्रीय कर्म नहीं कर तो पाएगा कैला शास्त्र का अगर आप दिनचर्या को अनुसरण करेंगे आपके पास समय ही नहीं रहेगा और शास्त्रीय कर्मों में जाने के लिए कहाँ कर पाएंगे आप किसी प्रकार की नहीं कर पाएंगे तथा तो जैसे ये दृष्टांत तो हो गया तथा तो साधनादि ऐसणारूप मृत्यु तरणार्थत्व समुच्चय श्यापी वाच्यम साधनादि ऐसणा साधन आदि कहने से साध्य साध्य अर्थात जो फल स्वर्ग आदि ये सब ऐसणा ये मृत्यु है ये मृत्यु को तरण करने के लिए समुच्चय ये कहना चाहिए समुचय अर्थात कर्म और उपासना समुचय ये भी ऐसा को पार करने के लिए तथा चम्भत्यादेर अवस्तुत्व अविरुद्धम इत्यथ इसलिए सम्भूति हिरण्यगर्भ उपासना ये मिथ्यायी है इसमें कोई विरोध नहीं है दस नवटी टिप्पणी दे दिया अविरुद्धम के ऊपर न ही उपास्ये उपास्य वास्तवत्व अपेक्षते इतिभा अगर आप कर्म के साथ उपासना का समुच्चय कर दिए तो वो वास्तव हो जाएगा ये कोई आवश्यक नहीं है मिथ्या हो सकता है ठीक है मैं मृत्यु तरणार्थत्व संस्कारार्थक कथम अभी पूर्व कहता है कि आपने कह दिए कि पुरुष संस्कार के लिए कर्म उपासना का समुच्चय अभी कहते हैं कि मृत्यु को अतितरण करने के लिए कर्म उपासना का समुच्चय मृत्यु को अतितरण करना है ना पुरुष का संस्कार करना है ये किसी लिए समुचय है ये दोनों तो एक में एक में नहीं हो पाएगा मृत्यु तरणार्थत्व कर्म संस्कारार्थत्व कथम समुचय से समुचय अगर मृत्यु तरण के लिए हुआ तो संस्कार के लिए कैसे होगा ये आशंक्य सिद्धांत कहता है भाष्य में दक्षिण पार्श्व में एवं ही ऐसा द्वय रूपों रूपात मृत्यु अशुद्धेमु पुषा संस्कृत सैत् अथवा मृत्युअतरण दैवता दर्शनकर्मसमुच्चयक्षण हि अवीद ही, एवं ही, एवं ही तो अनेन प्रकारेण अर्थ सच्चय से ही ऐसा मृत्युरअशुद्धेर सना है ऐसा यही हो गया मृत्यु और यही हो गया अशुद्धि विष अशुद्धि से वियुक्त तो है उससे वियुक्त तो हो गया उससे साध्य साधन याग और स्वर्ग याग स्वर्ग खाली नहीं है पुत्रष्ट याग करेगा पुत्र के लिए अथवा कार्यर तो याग और वृष्टि के लिए जितने भी है अर्थात याग और फल ग्राम काम अगर कोई ग्राम चाहता है तो उसके लिए भी है याग करें तो ग्राम चाहता है अर्थात तो कहें ना छोटा मोटा जो कहते क्या नगर प्रधान हो जाएगा ये हो जाएगा और राजा बनना चाहता है तो कहते तो फिर तो करो बड़ा बड़ा करो उसे होगा तो यही मृत्यु है ये मृत्यु हो गया अशुद्धि ये अशुद्धि से विमुक्त हो जाएगा यही पुरुष संस्कृत है स्याणाद्वय मुक्त होना तो हो यही ये, ये संस्कार है अत अतो मृत्यु अति देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण निष्काम कर्म, कर्म, तो तो तो कर्म हमको करने का आवश्यक नहीं है यह उसका मापदंड क्या है हमको कैसे पता चलेगा अभी हमको कर्म करना आवश्यक है नहीं है क्योंकि अभी हमको जगत में कितना सत्य तो बुद्धि है हमको ये चाहिए ये चाहिए ये कितना है अगर है तो आपको कर्म करना पड़ेगा जब बिल्कुल नहीं है तो फिर कोई आवश्यक नहीं है जगत में सत्य तो बुद्धि नहीं है किसी प्रकार की ऐसणा नहीं है तो फिर कर्म का कोई आवश्यक नहीं है अरे जिस विषय का ऐसणा है उस विषय का कर्म तो करना ही पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए अथो तो मृत्यु अतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण ये अविद्या है टीका में स्वाभाविक कर्म जो कहा गया था उसको कहते हैं कामचार कामवाद कामभक्षण आदि लक्षण स्व स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप अशुद्धि वियोग संस्कार यथा यहाँ तक दृष्टांत तो देख कामचार कामचार अर्थात यथा काम तथा चार चार, चार चार अर्थात आचार जैसे इच्छा हुआ ऐसे कर दिया इसे कामोचार कहते हैं और काम वाद और अर्थात कथन जैसा मन में आए ऐसा कह दिया इसका असर दूसरे के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा ये बिना सोचे जो बात कहते हैं काम भक्षण जैसा इच्छा हुआ ऐसा भोजन कर लिया इसका शरीर के ऊपर क्या असर, असर मन के ऊपर क्या असर ये सब चिंता नहीं करके जब भोजन करते हैं तो फिर मनो का नियंत्रण में रहेगा काम आदि आदि कहने से और वहाँ शायद अन्यत्र कहीं कहें प्रातः शयनम ये भी एक अर्थात तो महान विद्या लक्षण है अर्थात तो सुबह जल्दी नहीं उठना ये सब अरे लक्षण स्वाभाविक प्रवृत्ति ये हो गया स्वाभाविक प्रवृत्ति इस प्रकार की जैसा मन कहेगा ऐसे पशु जैसा वही हो गया अशुद्धि स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप अशुद्धि उसका वियोग संस्कार ये स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं रहना यही संस्कार है यथा नित्या नित्य अग्निहोत्र आदि फलम ये अर्थात तो नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करने से फल क्या होगा और अशुद्धि का वियोग हो जाएगा संस्कार होगा अगर वह नियम ले लिया कि अर्थात तो अनुदिते जुगोती सूर्य उदय होने से पहले हवन करेगा अर्थात तो अग्निहोत्र करेगा तो प्रतिदिन करना पड़ेगा एक दिन भी छूट जाएगा तो नहीं होगा तो उसको तो सुबह उठना ही पड़ेगा तो इस प्रकार की अगर नियम जीवन में हो जाता है फिर अशास्त्रीय कर्म नहीं हो पाएगा तथा अग्निहोत्र आदि फलम अग्निहोत्र आदि का फल हो गया है अशुद्धि का भी होगा। तथा तो उसी प्रकार की निष्कामेण अनुष्ठित समुच्चय फलम कामाख्य अशुद्धि व्यावृतिरित्यर्थ है निष्कामे न अनुष्ठित समुच्चय का फल होगा क्या काम रूप जो अशुद्धि है वो अशुद्धि का व्यावृत्ति निष्काम से करता है तभी काम का नाश होगा अगर काम के साथ करेगा तो वो काम का संस्कार दृढ़ होगा फिर कुरबते कर्म भोगाय कर्म कर तुम चुंजते फिर चलता रहेगा नद्याम की टायुवावर्तावर्ता नदी में जैसे कीट एक आवर्त से दूसरा आवर्त में फिर प्रवेश करता है उसी प्रकार की हो जाएगी तो निष्कामेन अनुष्ठित उस समुच्चय फलम कामाख्य शुद्धि का व्यावृति निष्काम कर्म करेगा तो अशुद्धि दूर हो जाएगा अशुद्धि क्या है काम इसलिए तो जो करते हैं उसको करते रहेंगे कहेंगे अगर फल नहीं है तो क्यों नहीं क्यों करेंगे ये तामसिक बुद्धि है फल नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं करना ये तामसिक बुद्धि है राजसिक बुद्धि तो कर्म करते हैं तो फल तो ले करके ही रहेंगे ये राजसिक बुद्धि है सात्विक बुद्धि तो तो कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन सात्विक बुद्धि है कर्म कर देंगे फल नहीं चाहिए राजसिक होगा तो कहते हैं कि कर्म किया है फल मेरा कर्मों का फल इसलिए भगवान कहते हैं माँ तू माँ अस्तु माँ तेम कर्म फल भू अर्थात आप कर्म फलों का कारण है ऐसा मत समझो एक इसको कहते हैं राजसिक व्यक्ति को राशि कहेगा मैंने कर्म किया है फल मेरे को मिलना चाहिए नहीं मिला तो नहीं मिला तो क्या करेगा कहेगा कि जो राजसिक व्यक्ति को जब विरुद्ध विचार हो जाएगा वो सात्विक बन जाएगा और क्या होगा फिसल जाएगा तामसिक हो जाएगा क्या कहेगा हमको फल नहीं दिए ना हम कर्म नहीं करेंगे ये तामसिक हो गया इसलिए भगवान वह कहते हैं मात संगो अस्तु अकर्मणी ये तामसिक बुद्धि हैं तो कर्मणी असंग हो जाएगा और नहीं होना है तो कहीं अफल नहीं मिला तो कर्म नहीं करेंगे इस प्रकार नहीं है तो फल तो नहीं चाहिए और कर्म तो करेंगे इस प्रकार की दीर्घकाल करने से फिर कर्म और फलों का बीच में जो ये कार्यकारण भाव संबंध हमारा बुद्धि में बैठा है वो हमारा बुद्धि से चला जाता है फिर ऐसा क्यों करेगा कहेंगे क्यों करेगा कौन कर रहा है आप नहीं कर रहे हैं शरीर मनोबुद्धि कर रहा है आप अगर करते रहते तब आप ये प्रश्न करते हैं मैं क्यों करूंगा पहले मैं करता था अभी मैं नहीं करूंगा तो ये जो शरीर के साथ तादत में था, था मनोबुद्धि के साथ ये छूटा पहले मैं करता था मैं तो शरीर बुद्धि करता था अभी तो मैं नहीं करूँगा मैं कर अर्थ है कि शरीर मनोबुद्धि को ले रहा है अर्थात आदत में छूटा कहाँ इसलिए कहते थे ना वो ट्रेन चलते रहे आप उतर जाना धीरे धीरे करके तो फिर ट्रेन अपने आप अपना सांत्व आ जाएगा और कहेंगे कि नहीं नहीं हम उसमें बैठे रहेंगे और बंद हो जाए तभी तो छुटकारा नहीं होगा तो इसलिए वो करते रहे उससे अलग हो जाए फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा कर्म कभी छोड़ना नहीं और यदि मोक्ष नहीं चाहिए ये अर्थात जब कोई भी कर्म मतलब कर्म फल नहीं चाहिए ऐसे दीर्घ काल करते करते हमको निष्कामत्व इतना हो गया अर्थात कर्म मात्र के और फल नहीं चाहिए इस प्रकार की जब दृढ़ हो गया फिर जगत में मिथ्यात्व बुद्धि होगा तब तो संन्यास लेना है शास्त्र सब चीज में एक उपाय बताए हैं तो कहता है अब आवश्यक नहीं आप सन्यास ले लीजिए फिर सन्यास लेकर के फिर आगे मुमुक्षु होकर के चलना है अगर ठीक है कोई मतलब प्रतिबंधक है सन्यास नहीं हो पाता कोई बात नहीं है फिर जो विहित कर्म है उसको तो करते रहना होगा तो जैसे कहेंगे गृहस्थ तो हो गया तो जो विहित कर्म है उसको यज्ञ दान तपो इत्यादि करते रहना पड़ेगा अब फल नहीं चाहिए किन्तु करते रहना पड़ेगा क्यों करते रहना पड़ेगा क्योंकि आप उस आश्रम का नियमों को भंग नहीं कर पाएंगे विश्रंखला हो जाएगा हमको तो फल नहीं चाहिए किंतु हम गृहस्थाश्रम में है क्यों करेगा जिसको फल नहीं चाहिए उसका मानसिक स्थिति थोड़ा ऊंचा होगा और निश्चित रूप से उसको कुछ लोग अनुकरण करेंगे और वही अगर शास्त्र को उल्लंघन करने लगेगा दूसरे लोग क्या करेंगे अनुकरण करेंगे तो फिर भगवान कहते हैं ना कि ये अर्थात हमारे ऊपर ये शंकर दोष न आ जाए ये चतुर्थ अध्याय में एक श्लोक है कि आप अगर कर्मणि अतंद्रितः अगर मैं कर्म में अतंध्रित प्रमाद रहित होकर के प्रवृत्त नहीं होंगे तो ये जगत का नाश का मैं कारण बन जाऊँगा इस प्रकार कहते हैं तो इसी प्रकार की अर्थात जिस आश्रम में है फल भी नहीं चाहिए तो आश्रम कर्म का करना चाहिए ताकि व्यवस्था बना रहे नहीं तो दूसरे लोग नाश होगा अभी जो अवक्षय होने का ये सब कारण वही है कि जो ऊंचे हुए वो अपना कर्म नहीं करेंगे ब्राह्मण जो कि ऊंचा माना जाता था वो भ्रष्ट हो जाएंगे उनको फिर रिप्लेस करने के लिए आ गए ये सन्यासी तो ये भी अगर अपना कर्म नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग क्या देखेंगे कहेंगे ये तो हम जैसा ही ऐसा ही क्या है छोड़ो इस प्रकार के बव्या इधर-इधर धीरे इसलिए अगर भी सन्यास नहीं लेता किसी से तो जो मतलब आश्रम कर्म उत, उसको तो करना ही है तो शास्त्र का उल्लंघन ये तो नहीं बना है नहीं तो संस ले लेना है ये पंक्ति पूरा करेंगे यथा नित्य नित्य अग्निहोत्र आदि फलम तथा निष्कामेण अनुष्ठित समुचय फलम कामाख्य अशुद्धि व्यावृतिर इत्यर्थ है निष्काम से जो कर्म करेगा तभी ये काम रूप जो अशुद्धि है उसका व्यापृति हो जाएगा अभिद्य मृत्युम तीर्थवा ये मंत्रे मृत्यु अच्छा दूसरा पूर्व पक्ष तीर्थंका होता है आज यहाँ तक आगे तीन दिन आगे तीन दिन अवकाश रहेगा और आज तो श्रावण सोमवार है जहाँ आप लोग श्रावण सोमवार अगर मानते हैं तो थोड़ा विशेष कुछ कर लेना है मैंने गीता इत्यादि का को